म नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानद्ञानंजनाशलाकया चुमिनी तिना श्रीगुवे नम कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराया गोविंदय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गोपेश्वर गोपी का कांता श्रीराधा कांता नमोस्तकाचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदवनेश्वरी वृषभानो सुतनी हरि हरिप्रििया वंचकलपत ृभिव कृप सिन्धु नाम पावन भो वैष्ण नमो नम नारायण नमस्कृत नर नरोतमं दिव्य सरस्वती व्यासम ततो तयन मुद्रीयते जयोकृष्णचैतन्य प्रभुनंदी अद्वैत गदाधार श्रीवासा गौरभक्तन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्ण किशोर का दंडवत प्रणाम वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में ब्राजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरम्भ करते हैं पद्म में श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा आती है छह अध्याय में तो आइए महात्म्य की कथा को आरम्भ करते हैं भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना ही तो कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए कृष्णम नारायणम वंधे कृष्णम वंधे व्रजा कृष्णम द्वैपयानम वंधे कृष्णम वंधे प्रथा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो स्वयं नारायण है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो विध जी बनकर ग्रंथों की रचना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो अपनी बुआ प्रथा जी के प्यारे ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार कैसा है भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर यहां पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है सचिद आनंद रूपाया विश्व उत्पत्तिया सचिद आनंद जिनका स्वरूप है वे भगवान संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं जिनकी इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्ते कार्य करते हैं जैसे श्रीमद भागवत महात्मे के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताया गया है वैसे ही ये उपनिषद की योपनिषद रघुवेद की शाख है इस उपनिषद में भी भगवान के स्वरूप को आनंदमय बताया गया है कृष्ण उपनिषद योपनिषद उपनिषद की शाख है इस उपनिषद के मंत्र एक में लिखा है सचित आनंद लक्षणम रामचंद्र जो सचित आनंद से परिपूर्ण है इसलिए उन्हें राम कहा जाता है राम का अर्थ होता है आनंद और आनंद का अर्थ होता है राम इसी उपनिषद के मंत्र तीन में लिखा है योनंदाहा परमानंदो यशोदा मुक्ति गोहिनी उसी आनंद में भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र बना लिया और यशोदा भी आनंदमय हो गई यानी कि जो जो उनसे जुड़ते जाएंगे वे आनंदमय होते जाएंगे ऐसे आनंदमय भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं नारद परिवजनिषद ये उपनिषद भी अथर्वेद की शाख है इस उपनिषद के मंत्र 10 में लिखा है जो वैराट है सूक्ष्म है सर्वव्यापक है पर उनका स्वरूप आनंदमय है इसी प्रकार से महा महान उपनिषद अध्याय एक के मंत्र पांच में लिखा हैगा कि भगवान का स्वरूप आनंदमय है तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हीं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की कथा को मैं दास कह रहा हूं और आप सब भक्त इसे श्रवण कर रहे हैं कथा का अर्भ होता है पावन तीर्थ नईमी में एक समय सौन का हजार ऋषि जमा हुए और परम पूज्य श्री सूर्य महाराज जी को ऊंचे हासन पर बिठा दिया कथा के मुख्य श्रोता श्री शौनक जी शौनक श्री सूर्य महाराज जी के चरणों में इस प्रकार से बिराजमान है जैसे इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं शौनक ऋषि महाज्ञानी है शौनक ऋषि ने श्री उग्र शर्वा सूजी महाराज जी के पिता रोमहर जी से कई पुराणों की कथा को श्रवण किया है, पर का जो भाव है, वे है कथा रसा स्वाद कुशला शौनक ऋषि को भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है और निवेदा भक्ति में प्रथम भक्ति भगवान की कथा को सुनना है इसलिए शौनक ऋषि चरणों में नमन करते हुए बड़ा सुंदर कहते हैं ज्ञान ध्वानत विद्वंस कोटि सूर्य समा सुख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम शौनक जी कहते हैं कि प्रभु आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है आप अपने दिव्य ज्ञान की एक किरणा हमारे हृदय में डाल दीजिए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है पर सूर्य का प्रकाश जीवों के भीतर उनके अंधकार को दूर नहीं कर सकता वहां तो केवल आपका दिव्य ज्ञान ही कान के माध्यम से हृदय में जाकर अज्ञान को दूर कर सकता है हे प्रभु आप ऐसी कथा कहें जिस कथा के श्रवण करने से वैष्णवों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए कलियो का दोषों से नाश हो जाए हे प्रभु चिंता मणिर सुखम सुरुत्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयस्चितो गुरुहु प्रीतो वैंकुटम योगी दुर्लभम। हे प्रभु यदि चिंतामणि किसी को मिल जाए तो चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंताओं को दूर कर सकती है कल्प वृक्ष का सुख दे सकता है पर चिंता मणि और कल्प में वे शक्ति नहीं कि भगवान की प्राप्ति करवा दे यदि सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो अति दुर्लभ भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है और वे सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा सूजी महाराज जी आप पर है और आप वे कृपा हम पर कर दीजिए शौन ऋषि के दिव्य भाव को देखकर श्री सूर्य महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए सूर्य महाराज जी सब ऋषियों को कहते हैं कि आप सब लोग सावधान हो जाइए मैं सब शास्त्रों का सार ही आपसे कहने जा रहा हूँ प्यारे भक्तों जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है तो क्या कहता है देने वाले को अरे समल के लेकर जाना बहुत कीमती वस्तु है तो आज श्री सूर्य महाराज के सब शास्त्रों का सार श्रीमदभागवत कहने जा रहे हैं इसलिए श्री सूर्य महाराज जी ने सबको सावधान कर दिया है सूर्य कौन है इन्हें सूत क्यों कहा जाता हैगा? तो प्राणों में बड़ी सुंदर कथा आती है एक समय जितने भी जो सूत हैं, सूत सूत जाती उत्पत्ति कैसे हुई पहले ये सुन लीजिए आप पिता इनके क्षत्रिय और मां ब्राह्मण इससे जो बच्चा पैदा होता है उसे सूत कहा जाता है सूत जो थे ये रथ चलाते थे आगे चलकर अब रथों का काम नहीं रहा अब इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी एक समय ये सब सूत जो हैं, श्री जी के पास गए और वेद जी से कहा ए जी, अब रथ हमारे का तो पास है नहीं अब हम अपने घर को कैसे चलाएं? उस समय वेधव्यास जी ने उन सब से कहा आप सबके पिता क्षत्रिय मां ब्राह्मण आप में क्षत्रिय भाव भी है और ब्राह्मण भाव भी है इसलिए अब आप जो हैं वो घर घर जाकर पुराणों की कथा किया करें जो दान दक्षिणा मिल जाए उससे अपनी जीविका चलाइए इस तरह से भक्तों सूत जाति में इन्होंने कथा करने का काम आरंभ कर दिया इन सब सूतों में रोमर्चण जी सूत बड़े बुद्धि मानते हैं तो वेधव जी ने उन्हें ही सत्रह प्राण और महाभारत अध्ययन करवाया था कथा आती है भागवत में ही जब बलराम जी नईमिश्र तीरथ में गए तो सब ऋषियों ने तो उनको खड़े होकर सम्मान दिया पर ये जो थे अपने रोमर्षण जी सूची ये खड़े नहीं हुए तो ये बात दाऊ भैया को ठीक नहीं लगी उन्होंने खुशा घास से मार दिया अब जितने ऋषि थे वो चरणों में गिर गए कि आप प्रभु हमें कथा कौन सुनाएंगे? उस समय बलदाम जी ने कहा कि ये जो रोमरशन जी के पुत्र हैं ना जो उग्र शर्वा अब ये तुम्हें कथा सुनाएंगे और श्रीमद् भागवत में भी आगे जब सुखदेव को स्वामी महाराज जी राजा परिषद को कथा कह रहे थे तो ये उग्र शर्वा सूख जी महाराज जी पीछे विराजमान थे उन्हें पीछे से आगे बुलाया और सबको कहा कि भविष्य में अब ये भागवत करेंगे तो हम जो भागवत कथा कह रहे हैं आपसे इसे सूत भागवत कहा जाता है सूजी महाराज जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा को कह रहे हैं जी जी के समय ये माइक नहीं थे तो उस वक्त अट्ठासी हजार ऋषियों के बीच में कथा कैसे कही होगी श्री सूत जी ने अगर कोई कहे सूत जी बड़े जोर से कहते थे तो निकट जो बैठा होगा उन उनकी क्या दशा हुई होगी और अगर कोई कहे कि हास्ते से कहते तो पीछे वालों को आवाज़ ही नहीं जाएगी सूर्जी महाराज जी की जो वाणी थी वो वर्षा के सम्मान थी जैसे वर्षा बरसती है सब जगह एक जैसी बरसती है ऐसी महाराज जी की वाणी थी तो वही सूजी महाराज जी अब हम पर कृपा कर रहे हैं तो सोनक सोन ऋषि रिश, अट्ठासी हजार ऋषियों के बीच में बला सुंदर श्री सूजी कहते हैं काल व्याल है तवे भागवतम शास्त्रम कलोक भाषित कीड़े शुके न तोता बहुत मधुर कहता है पर तोता अपनी मनमानी बात नहीं कहेगा तोता वही कहेगा जो उसे पढ़ाया गया हो सिखाया गया हो वेद्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव को स्वामी महाराज जी अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे हैं उन्होंने भागवत में वही बात कही जो उन्हें परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई श्री सूजी महाराज जी कहते हैं ऋषिवरो काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम मार्ग है श्रीमद् भागवत की कथा जिस समय राजा परीक्षित नेमिक ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर पर डाल दिया शिमिक ऋषि के बेटा हुए श्रृंगी ऋषि उन्होंने राजा परीक्षित को श्राब दे दिया कि सात दिन में तक्षतनाक काटने से मृत्यु होगी राजा परीक्षद के चार पुत्र थे चार पुत्रों में जो इनके बड़े पुत्र थे उनका नाम था जनमैजय तो जनमैजय को राजगति पर बैठाकर श्री परीक्षत महाराज जी गंगा जी के शुक्रताल पर चले गए परीक्षत महाराज जी के कल्याण के लिए श्री सुखदेव को स्वामी जी श्रीमद भागवत कथा कहने की तैयारी कर रहे थे तो देवतागण अमृत का कलश लेकर आए देवताओं ने सुखदेव को स्वामी जी से कह दिया कि हमने सुना है कि ये परीक्षित सात दिन में मरने जा रहे हैं और आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं हे प्रभु हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर आए परीक्षित के कल्याण के लिए ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए जिससे परीक्षित अमर हो जाए और जो श्रीमद भागवत कथा आप परीक्षा को सुनाने जा रहे हैं ये कथा आप हमें सुना दीजिए देवताओं के मुख से इस प्रकार से सुनकर श्री सुखदेव को स्वामी जी ने देवताओं को डाल दिया अरे ठगियों मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया ना तो हमने आपको बुलाया और ना ही तो परीक्षित बिना बुलाए बिना आह्वान किए स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए अरे देवताओं तुम जिज्ञासु बनकर आते तो मैं कथा तुम्हें सुनाता तुम तो सौदागर बनकर आ गए और सौदा भी तो बराबर की वस्तु का हो तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच और मेरा भागवत अमृत मणि तुम्हारा ये अमृत पुण्यों को नाश करता है मेरा भागवत रूपी अमृत पुण्यों को जागृत करता है तुम्हारा स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है पर मेरा हरि कथा अमृत नीचे से ऊपर लेकर जाता है तो तोल में पल्ला भारी भागवत का ही रहा श्रीमद् भगवत गीता के नौवे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जब कोई स्वर्ग में जाता है स्वर्ग में जब उसके पुण्यों का नाश हो जाता है तो उसे पुनः मृत्यु लोग में आना पड़ता हैगा इस प्रकार से श्री सुखदेव गो स्वामी जी ने श्रीमद भागवत के योग्य परीक्षक को ही चुना और देवताओं को तुझ समझा और उन्हें भगा दिया सारे देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए और सुखदेव को स्वामी जी की शिकायत कर दी देवताओं ने कहा पितामह ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार आपने क्या मनुष्यों को दे रखा है हम देवताओं को नहीं हम तो परीक्षा के कल्याण के लिए गए थे पर सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया ब्रह्मा जी ने कहा देवो चिंता ना करो राजा परीक्षत ने ऋषि के गले में सर्प डाला है अकमान किया है ऋषि का देखते सप्त दिन में होता क्या है प्यारे भक्तों सात दिन हुए दिव्य विमान पर बैठकर राजा परीक्षत को तो भगवान के धाम को चले गए ये देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए कि श्रीमद भागवत कथा में इतनी शक्ति राजा परिषद को भगवान के धाम की प्राप्ति करवा दी ब्रह्मा जी ने सत्य लोग में तराजू को बांधा एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया जब तब नियम वर्त, योग साधना और एक तरफ श्रीमद भागवत को रखा पर तोल में पल्ला भारी भागवत का रहा और जितने मुक्ति के साधन थे तोल में हल्के पड़ गए ब्रह्मदेव तो कहते हैं कि श्रीमद भागवत के एक एक श्लोक के अंदर श्री कृष्ण जमान है यह भगवान का वांगमय स्वरूप है यह भगवान का शब्द अवतार है देवता तो इतना भी कहते हैं भक्तों अरे मनुष्यों हम श्रीमद् भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर गए थे पर हमें तो अमृत के बदले भी श्रीमद् भागवत सुनने को नहीं मिली अरे तुम्हें तो अधिकार है भागवत का तुम्हें मानव शरीर प्राप्त है इसलिए आनंद ले लो भागवत की कथा को श्रवण करो अगर मनुष्य शरीर पाकर भागवत की कथा को नहीं श्रवण करते तो मूर्द के सम्मान हो देवता है। इतनी है भक्तों श्रीमद् भागवत की वेदांत सूत्र के अध्याय एक पहले पाद सूत्र दो में लिखा है जन्मादस्य यथ जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया वे मृत्यु लोग के बीच जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमता रहता है इसलिए हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए गोपी गीत में गोपियां कहती है कलम शाप हम प्रभो आप की कथा अमृत कलिशो का नाश करने वाली है भगवत प्राप्ति करवाने वाली है तो भक्त शौनक ऋषि ने सूर्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए पूछ लिया भगवान ये तो बताइए तो नारद जी और चारों कुमारों के द्वारा हुई सुनकर शौनक ऋषि चौंका देव ऋषि नारद जी दो घड़ी से अधिक तो कहीं टिकते है नहीं है वो सात दिन तक कथा सुनने कहां बैठ गए और चारों कुमार हरी शरण भजन में मस्त रहते वो कहा सुनाने बैठ गए सूजी महाराज जी कहते हैं देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया था पर देव ऋषि नारद जी को सप्ताह विधि जो प्राप्त हुई वो चारों कुमारों के द्वारा ही प्राप्त हुई सुनने की एक समय चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से नीचे आए ध्यान पूजन तो एकांत में हो सकता है पर कथा एकांत में नहीं हो सकती क्योंकि वक्ता को श्रोताओं की जरूरत पड़ती है तभी सत्संग होगा चारों ऋषि आए बद्रीनाथ पर क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी उदास मन बैठे हैं कभी बेचैन होकर उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं कभी यहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे चारों ऋषि जब देव ऋषि नारद जी के पास आए तो देव ऋषि नारद जी ने अपने बड़े भैयाओं को खड़े होकर नमस्कार किया कुमारों ने पूछ लिया नारद ऋषि आप इतने उदास मन क्यों हो आप तो इस प्रकार से हमें चिंता मगन दिखलाई देते हो जिसका धन धान्य सब कुछ लुट गया हो आप तो एक संत हो लोग अपनी चिंताएं संतों के पास लेकर आते हैं संत कहें हम परेशान तो लोग कहा जाएंगे संत का दर्शन करने से संत का पूजन करने से संत को नमस्कार करने से संत के प्रवचन सुनने से जीवों का उधार हो जाता है तो आप इतने चिंता क्यों हो देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों से कहा हमने स्वर्ग आदि लोगों से उत्तम स्मृति लोग को चुना और हम तीर्थ धामों पर गए पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोधावरी तथा हरि क्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम मैं पुष्कर तीर्थ गया मैं प्रयाग तीर्थ गया मैं काशी धाम गया मैं गोधारी गोधावरी धाम गया मैं हरिश्चेत्र धाम गया मैं कुरुक्षेत्र धाम गया जहां महाभारत का युद्ध हुआ था में श्री रंगनाथ जी गया सेतु बंधन जहां पर राम नाम लिखकर पुल तर, पुल बन गया था पर मैंने सब तीर्थ धामों पर अधर्मियों को देखा अधर्मियों के कारण तीर्थ धाम का जो दिव्य भाव वो घटने लगा फिर हमने सोचा चलो संतों का संग करते हैं तो भगवान जब हम संतों का दर्शन करने के लिए गए तो सबसे पहले हमें बहुत सुंदर एक भवन दिखलाई दिया हमने पूछ लिया किसका महल हमें पता लगा महाराज त्यागी बाबा ने महल बना लिया हम चौंक गए जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है त्याग का वे महल बनाकर बैठ गए आगे बढ़े आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेलते दिखलाए दिए पूछ लिया किनके बच्चे बोले ब्रह्मचारी महाराज जी के बच्चे हम तो चौंक गए लोग जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है कभी विवाह ना करने का उन्होंने पत्नी भी और बच्चे भी प्राप्त कर लिए हम आगे बढ़े तो एक आश्रम में बड़ी शोर की आवाज आ रही थी हमने पूछ लिया किनका आश्रम बोले मोनी बाबा का जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है खामोशी का उनके आश्रम में शोर की आवाज हमने सोचा जो तो जो खुद फंसे वो हमें क्या निकालेंगे तो हमने सोचा चलो आगे बढ़े गृहस्थियों की स्थिति कैसी है जरा देखे तो भगवान जब हम गृहस्थियों के यहाँ गए तो हमने देखा घर घर में महाभारत पिता पुत्र में बहन भाइयों में पति पत्नी में परिवारजनों में महाभारत पत्नी का चलावा चलता है और मात पिता की खतिया या तो खेत में या किसी तीर्थ धाम पर मात पिता को घर में रख भी लिया तो उनसे सलाह नहीं ली जाती क्योंकि साले सलाहकार बने जो भी कार्य होगा तो साहब को ससुराल से बुलाया जाएगा सलाह लेने के लिए और रिश्ते के नाते सौदे होते हैं जहां सौदा पड़ जाए वही अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैं भगवान जब हमने इस प्रकार से अधर्म देखा हम तो आए थे शांति के लिए पर यहां तो क्रांति मची हुई अब अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम श्री राम वृंदावन गए वृंदावन में यमुना जी के किनारे हमने क्या देखा कि एक सुंदर युवती यमुना जी के किनारे बैठी है और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं कुछ नदी कुछ स्त्रिया उसे मोर चामर से हवा कर रही है हमें बहुत दुख हुआ जब हम उस युवती के बाद जाने लगे तो हमें आग, आगे जाकर विचार आया कि ये तो सब स्त्रियां हैं स्त्रियों के बीच में कोई प्रशंसा की बात होती है तो मुस्कुराने लगती है अगर कोई दुखित बात हो जाए तो रोने लग जाती है इस समय रो रही है और कहीं हम चले जाएं और हमसे कहते ब्रह्मचारी जी आपका हमारे बीच में क्या काम भगवान ये विचार आते ही मैं आधे मार्ग से पुनः लौटने लोट कर जा रहा था उस समय उस सुंदर युवती ने हमें पीछे से आवाज लगाई हे साधु रुक जाओ भाग्य से साधु का दर्शन भाग्य से साधु का पूजन भाग्य से ही साधु के प्रवचन और भाग्य से ही साधु का पूजन करने को मिलता है आप रुक जाइए मेरे दुख को सुन लीजिए तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं भगवान जब उस युवती ने हमसे इस प्रकार से कहा तो हम उसके पास गए हमने पूछ लिया है सुंदरी जी आप कौन हैं? और ये जो दोनों जो आपके गोद में बेहोश पुरुष पड़े थे ये कौन और ये जो स्त्रियां जो है ये आपको जो हवा कर रही है आपको समझा रही है कौन है उस समय उस सुंदर युवती ने हमसे कहा देव ऋषि नारद जी हमारा नाम भक्ति है और ये दो मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य ये जो आप स्त्रियां देख रहे हो ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मंदा सिंधु कावरी नदियां आदि है जो स्त्रियों का रूप लेकर मेरी सेवा करने आई मुझे समझाने के लिए हे देव नारद जी दक्षिण भारत में मैंने जन्म लिया कर्नाटक में मैं सयानी हुई महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला पर गुजरात में मुझे किसी ने नहीं पूजा तो मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई गुजरात का त्याग कर, कर जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन की भूमि पर पक धरे मैं तो सुंदर युवती हो गई बड़े दुख मेरे पुत्र ज्ञान के बूढ़े हो गए ये तो बड़ी लज्जा की बात मां जवान और बच्चे बुढ़े वास्तव में मां को बुढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए अब तो मैं सोच रही हूं इधम स्थान परित परित परितज्ज्या विदेशम गम्य मैं विदेश में चली जाऊंगी वृंदावन का त्याग कर कर ये सुनते ही भक्तो देव ऋषि नारद जी भक्ति के चरणों में गिर गए बोले माँ ऐसा ना करो आप वृंदावन का त्याग कर, कर मत जाओ मैं आपकी महिमा प्रकट करता हूं माँ सारा दोष कलयुग का है कलयुग में ना तो कोई आपको पूजता है ना तो आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य कोई पूजता है पर कृष्ण मैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप पति से पतित घर में चली जाए कृष्ण नहीं देखते कि पतित आत्मा है या पाप आत्मा है या मुक्त आत्मा है कृष्ण केवल आपको देखते हैं और कृष्ण दौड़े दौड़े चले जाते हे महा कृष्ण तो आपसे इतना प्रेम करते हैं जिन्होंने मुक्ति को आपकी नौकरानी मना दी मां सारा दोष कलियुग का है और धन्य श्री राम वृंदावन भ्रिन्दावन। वृंदावन संयुक्त पुनस्तम तरुणी नवा धन्यं वृंदावन मे न भक्ति नृत्य त्रियत्र धन्य श्रीधाम वृंदावन जहां भक्ति नित्य करती है तो मां ये वृंदावन की भूमि श्री कृष्ण की भूमि और यहां पग धरे आप तो सुंदर युवती बन गई सारा दोष कलियुग का है भक्ति जी ने कह दिया देव ऋषि नारद जी जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को मार क्यों नहीं डाला क्यों छोड़ दिया देवऋषि नारद जी ने कहा मां जब कलियुग राजा परीक्षत के राज्य में आया राजा परिक्षद कलियुग को मारने ही वाले थे कलियुग राजा परिषद को देखकर घबरा गया और चरणों में गिर गया अपने चरणों में गिरे कलियुग पर राजा परीक्षत को दया आ गई परीक्षित महाराज जी ने कलियुग से कहा कलियुग तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है कलियुग ने मुस्कुराकर कहा बुराइयों की तो पुल मान दो इतनी मुझम बुराइयां हैं पर अच्छाई मुझ में केवल एक है तो बड़ा सुंदर यहां पर यह श्लोक है यम नास्ति तपसा ना योगिना समातिना तत्फलम लपते सम्यक कलो के शव कीर्तना देव नारद जी कहते हैं मैया कलयुग ने राजा परीक्षण से कहा जो फल यज्ञ तप तब, तपस्या वर्त नियम योग साधना से प्राप्त होता था वो फल केवल भगवान के शव के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे कलो के शव कीर्तना प्यारे भक्तों रामचरित्र के उत्तरखंड में बड़ी सुंदर चौपाई आती है कलयुग केवल हरि हरिगुण गावत नर पाव ही भवता कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को बहुसागर से पार उतारने वाला है यही बात ब्रह्म नारद प्राण के अड़तीसवे अध्याय के श्लोक संख्या 126 में लिखी है हर नाम हर नाम हर नाम केवलम नास्तिव नास्तव नास्तव कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भाव सागर से पार उतारने वाला है और भगवान के नाम के अन्नता कोई मार्ग नहीं जो कलियुगी जीवों का उद्धार कर सके इसी प्रकार से गरुड़ प्राण के अर्चा कांड के अध्याय 223 में लिखा है कीर्तना देवा परित जते कलयुग में श्री कृष्ण का नाम ही जीवों को भव सागर से पार उतारने वाला है कलयुग के मनुष्य भगवान श्री विष्णु की पूजा नहीं करेंगे उन सब का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा श्री सूजी महाराज जी कहते हे ऋषि ये कलिकाल दोषों से भरा हुआ है किंतु इस दोष पूर्ण युग में एक महान गुण भी है वे गुण है भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता था त्रेता युग में जो बड़े बड़े मंत्रों के जप करने से मिलता था द्वापर में जो फल बड़ी बड़ी सेवा से मिलता था और कलिकाल में भगवान के गुण लीला और नाम संकीर्तन से वे सब फल प्राप्त हो जाते हैं इसी प्रकार से पद्मप्राण के स्वर्गा में अध्याय का नाम है नाम कीर्तन की महिमा यहां भी बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया हैगा मनुष्य श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है भगवान के सामने ऊंचे सुर में उनके नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति सारे संसार को पवित्र कर देता है उस भक्त के दर्शन करने से संपर्श करने से उसके साथ बात करने से और उसके प्रति प्रेम भाव रखने से मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है इसमें थोड़ी भी सं, संदेश की बात नहीं है मतलब शक की बात नहीं है जो श्री हरि के सामने करताल आदि बजाकर मधुर सुर में उनके नाम का कीर्तन करता है उसने ब्रह्मत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया हो श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देता है जगत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी ज्यादा शक्ति स्थापित कर दी है इसीलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रखते हैंगे नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को भी नाश करने वाला है अहो संसार के लोग भाग्य दोषों से वंचित हो रहे हैं क्योंकि वे नाम उच्चारण से मुक्ति देने वाले श्री भगवान का भजन नहीं करते हैं स्त्रियों को छूने से उनसे बात करने से जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है यानी कि शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं वो तो मलिन है गंदा है और अपने कल्याण से वंचित है जो अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला पुत्र शोक आदि में रोता रहता हैगा किंतु श्री कृष्ण के नाम अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोता वे तो मूर्ख है जो लोग जीवा पाकर भी श्री कृष्ण के नाम का जप नहीं करते वे तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी नीचे गिर जाते हैं नारद प्राण पूर्व भाग प्रथम पाद अध्याय सैतीस में लिखा है भगवान विष्णु के भजन की महिमा जो संसारी मोह में अंधे हो रहे हैं जिनका चित्र ममता में डूबा रहता है उन पुरुषों के सारे पापों का नाश भगवान का एक नाम ही दूर कर देता हैगा इसी प्रकार से वराह प्राण के एक अध्याय में लिखा हैगा भगवान के मंदिर में संकीर्तन करने से एक चंडाल और एक, एक ब्रह्मस का उधार हो गया था इसी प्रकार से कली संतु उपनिषद ये उपनिषद यजुर्वेद की शाख है इस उपनिषद में जो मंत्र दिया गया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हमें इसी मंत्र का जब करना चाहिए यही कलियुग का मंत्र है इसमें सोलह अक्षर बताए गए हैं और वेदिक मंत्र है ये मंत्र अनादि काल से भक्तों ऐसा ही है इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य बताते हैं एक हमारा ग्रंथ है हरि नाम महामंत्र ये महामंत्र इस ग्रंथ को आप देखें हैं इस ग्रंथ में आपको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बड़ी उत्तम पता लगेगी और यहाँ पर हमारे आचार्यों ने बता दिया है कि अनादि काल से ये महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अनादि काल से से कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसे भगवान अनंत है वैसे भगवान का नाम अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत हैगी इसी प्रकार से श्री चेतनया चमृत के आदि लीला अध्याय सत्रह श्लोक संख्या बाईस में लिखा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हाय सर्व जगत निस्तार इसलिए कलयुग में श्री कृष्ण ही नामा प्रभु बनकर आते हैं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं और श्री कृष्ण ही नामा अवतार बनकर आते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं इसलिए भक्तों तो कलयुग में जो सरल मार्ग बताया गया है वो है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन इसी में जीवों का कल्याण होगा तो अब बड़े बड़े यज्ञ तप करने की हमें आवश्यकता नहीं है खूब भगवान की कथा भागवत को श्रवण करो खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और बड़े बड़े योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है सबका उद्धार हो जाएगा और हम पर महाप्रभु की विशेष कृपा हुई श्रीमद भगवत गीता के चौथे अध्याय में जो सात आठ श्लोक आते ना यदा यदा ही धर्म तो वहां पर क्या आता है क्या भगवान कहते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं पर चैतन्य महाप्रभु ने तो दुष्टों का भी उद्धार कर दिया और भक्तों का तो वैसे ही उद्धार करते हैं तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए हम पर महाप्रभु की विशेष कृपा हुई जिन्होंने हमें नामा प्रभु दे दिया इसलिए नामा प्रभु को हमें अपनाना चाहिए बोलते हैं नाम ही नामी से मिलाएगा तो नाम महामंत्र यही हमें नामी से मिलाएगा श्री कृष्ण से मिलाएगा हमें तुरंत नामा प्रभु को अपना लेना चाहिए तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए शिला प्री तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े तत्वों का उपदेश देते हैं उनके चरणों में गिर जाओ हे महात्मा आप बहुत तत्व ज्ञान को जानते होंगे पर इस तत्व ज्ञान को एक और कर दीजिए आप नामा प्रभु को स्वीकार कर लीजिए आपका भला होगा आप हम पर कृपा कीजिए तो ये शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए देव ऋषि नारद जी ने कहा मैया राजा परिषद ने कलियुग में ये उत्तम गुण देखा इसलिए कलियुग को छोड़ दिया भक्ति मैया शोक मगन थी देव ऋषि नारद जी के दिव्य प्रवचनों को सुनकर भक्ति का शोक दूर हो गया भक्ति मैया कहती है जयति जगति माया ये कायाधवस्ते वचन रचन में कवल चकल्य ध्रुवपदमी या तो य तो त्रम सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नोस् भक्ति जी कहती है देव ऋषि नारद जी आपकी ही कृपा से कयादु नंदन पैलाद पांच साल की आयु में आचार्य बन गए आपने ही द्रुव जी को मंत्र दिया और पांच साल की आयु में ध्रुव जी ने वे पद प्राप्त कर लिया जो दूसरे को मिलना दुर्लभ है देव ऋषि नारद जी मेरे बालकों पर भी तो कृपा कीजिए देव ऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा मां कृष्ण को छोड़कर चले थोड़ी गए क्या कृष्ण ने कौरव की तुझ सभा में द्रौपदी की लाज नहीं रखी क्या श्री कृष्ण अपने भक्त प्रहलाद के लिए खम से निकलकर नहीं आए क्या श्री कृष्ण ने अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा के लिए हरी अवतार नहीं लिया इसलिए मां श्री कृष्ण का ध्यान करो वे ही सबके दुख को दूर करने वाले हैं देव ऋषि नारद जी कहते हैं भक्ति को इस प्रकार कहने के बाद हमने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और कहा उठो ज्ञान उठो वैराग्य पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से नहीं उठते थे उपनिषदों का पाठ किया गीता के श्लोकों को बार बार उच्चारण किया गीता के श्लोकों को सुनने से ज्ञान वैराग्य में चेतना आती थी पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से पुनः बेहोश हो जाते उस समय आकाशवाणी हुई नारद बिना सत्कर्म के नहीं जागेंगे सत्कर्म करने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो भगवान आकाशवाणी भी अधूरी है आकाशवाणी ने हमसे यह नहीं कहा कि वे सत्कर्म कौन सा है आकाशवाणी ने हमसे यह नहीं कहा कि वे साधु पुरुष कौन से है भगवान हम तो चिंतामग्न थे भक्ति को लेकर और आकाशवाणी ने तो हमें और भी चिंतामग्न कर दिया उसके बाद हम जिस साधु के पास जाते कहते भक्ति का शोक कैसे दूर हो ज्ञान वेरा के जो बूढ़े हो गए हैं कैसे जवान हो उनकी बेहोशी कैसे खुले पर किसी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया कोई कान में उंगली डालकर बैठ गया किसी ने कहा कि हमारा मोन वर्ते करने लगते इसी चिंता में भगवान घूमते घूमते हम बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में इसी चिंता में हम घूम चारों ऋषि हंसने लगे नारद इतनी सी बात के लिए तुम चिंता करते हो? इसका उपाय हमारे पास है देव ऋषि नारद जी ने कहा भगवान जल्दी बताइए कुमारगणों ने कहा इसका उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा देव नारद जी कहते हैं भगवान श्रीमद भागवत कथा तो हमने भी अपने पिता से श्रवण की है जब वेद सुना दिया उपनिषद सुना दिया इससे ज्ञान मेरा के नहीं जागृत हुए तो भागवत से कैसे जागृत हो सकते हैं भागवत भी तो वेद का अंश है उस समय भक्तों चारों ऋषियों ने कहा श्रीमद भागवत वेद का अंश है लेकिन श्रीमद भागवत वेद का पत्ता नहीं है वेद की डाल नहीं है श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल है आम कितना मीठा होता है आम के पेड़ का पत्ता भी मीठा होता है आम के पेड़ की लकड़ी भी मीठी होती है अब इतनी मीठी थोड़ी होती कि आम के जैसा मुकाबला कर रहे अब कोई कहे दिसंबर में आम खाना है तो दिसंबर में आम तो नहीं मिलने वाला कोई कहे वो कथा में सुना है पत्ता भी मीठा होता है लकड़ी भी मीठी होती है भाई मीठा होता है लेकिन आम जैसा मीठा थोड़ी होता है गन्ने के रस से चीनी बनती है मिठाइया चीनी से बनेगी गन्ने के रस से नहीं बनेगी दूध से घी बनता है पूरी घी में सीखेगी दूध में नहीं सीखेगी इस तरह श्रीमद् भागवत वेद का फल है ये सुनकर देव ऋषि जी प्रसन्न हो व ऋषि नारायद जी ने कहा प्रभु आप कथा कीजिए या बद्रीनाथ उस समय चारों ऋषियों ने कहा बात सुनिए ये बद्रीनाथ है या ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ध्यान की भूमि है नीचे चलिए तो बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार है देव ऋषि नारायद जी चारों ऋषियों को लेकर हरिद्वार आ गए गंगा के किनारे सुंदर चार बड़े बड़े हासन बनाए सब ऋषियों को वहां निवेदन दे दिया गया जो गृहस्थी ऋषि थे वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ आए जो ब्रह्मचारी ऋषि थे वे अपने शिष्यों को लेकर आए और जो आमतौर पर वहां ग्रस्थी लोग थे वे भी अपने परिवार सहित उस ज्ञान यज्ञ में आए गुलाल उलाया गया शंख बजाये गए नगाड़े बजाए गए और जय हो रही है गंगा मैया की जय हरिद्वार धाम की जय श्रीमदभागवत ज्ञान यज्ञ की जय और जो नहीं आए उन्हें भरगु ऋषि बनाकर लेकर आ गए चारो ऋषि हासन पर बैठ गए और सबने श्रोताओं को कहा सुनने वालों को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 सुनने से भगवान चित में आकर बैठ जाते इसलिए सदैव श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए थोड़ी ही देर में पीछे से सुंदर कीर्तन की आवाज आई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नाते नाथाया वासुदेवा सबने देखा कि भक्ति उस पंडाल में थाता थैया कर कर नाचने लगी जो भक्ति शोक मगन थी वह प्रसन्न होकर नाच रही और जो उनके पुत्र ज्ञान वेरा के बूढ़े हो गए थे वे जवान हो गए भक्ति देवी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार किया भक्ति जी ने कहा हे hey ऋषिवरों आपने सबको यहां पर आसन दे रखा है, मैं कहा जाकर राजू उस समय चारों ऋषियों ने कहा भक्ति देवी जितने श्रोता यहां पर ब्राजमान है उन सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ पर अकेली मत जाना अपने पुत्रों को लेकर जाना ज्ञान वैराग्य जो लोग भागवत कहने और सुनने की इच्छा को जागृत करते हैं भक्ति उनके हृदय में आकर बैठ जाती है उन्हें शक्ति प्रदान करती है देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए कि श्रीमद भागवत की कथा ने भक्ति के शोक को दूर कर दिया और ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े हो गए थे बेहोश थे वो जागृत हो गए ऋषि नारद जी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार कर कहा भगवान श्रीमद् भागवत कथा से किसी जीव का उद्धार हुआ चारों ऋषि मुस्कुराने लगे नारद तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो श्रीमद् भागवत कथा ने तो ऐसे जीव का उद्धार कर दिया जिसने अपने जीवन में पाप के अन्यथा कभी पुनः ही नहीं किया हो और पाप करने के कारण अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई प्रेत बन गया ऐसे पाप की प्रेत का श्रीमद् भागवत ने उद्धार कर दिया अरे जीवित प्राणी जो सुन ले बात ही छोड़ दीजिए देव ऋषि नारद जी ने कहा भगवान कैसे उस जीव का उद्धार हुआ आप हमें ये कथा सुने देव ऋषि नारद जी को चारों कुमार कहते हैं नारद ऋषि तुंग भद्रा नदी के किनारे एक गांव था जहां आत्मादेव शर्मा जी नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली शर्मा जी के यहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी नाम की कोई कमी नहीं थी कमी थी संतान की संतान नहीं थी दान पुन आदि सब कुछ करते थे एक दिन की बात आत्मदेव शर्मा जी ने विचार किया संतान बिना क्या जीवन है इतना धन धान्य किस काम का जहां संतान ना हो तो आत्मदेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए ये वन में रो रहे थे तो उस समय एक साधु मां से जा रहे थे साधु को ऐसा लगा कि शायद राम से मिलने के लिए मन में आया घर बारे छोड़कर साधु कहे हा भाई क्यों रोते हो अरे राम से मिलने के लिए रोते हो मैं तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताऊंगा आत्मादेव शर्मा जी नेत्र खोले, तेजस्वी ऋषि के चरणों में गिर गया बोले भगवान राम के लिए नहीं मैं तो अपने काम के लिए रो ग विवाह को कहीं वर्ष हो गए पर संतान नहीं है सोचा गौ माता पाल पालने पर गौ माता पालता हूं वे विवाह उन्हें भी संतान नहीं होती वृक्ष लगाया वे भी फल ना दे और बाजार से फल लेकर आऊ वे भी मुझा जाए अरे सब बात तो छोड़िए इतना धन धान्य मेरे पास किस काम का जहां संतान ना हो ना तो छोरा है ना तो छोरी है मैं तो यहां आत्महत्या करने के लिए आया हूं आप बड़े तपस्वी ऋषि आप ही कृपा कर दीजिए और संतान दे दीजिए ऋषि ने कहा भाई तुम तो संसारी चीजों के लिए रो रहे हम तो समझे तुम भगवान से मिलने के लिए रो रहे हो तो मैं तो तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताने आया था पर तुम तो काम भक्ति में लगे हो इसलिए अपने राम चलते हैं आत्मदेव शर्मा जी ने ऋषि के पैर पकड़ लिए बोले हम आपको नहीं जाने देंगे आप हमें संतान देकर ही जाओगे जब खूब रोना पीटना गया तो संत ने कहा मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूं प्यारे भक्तों कुदरत ने हमें माथे पर लकीरें दे रखी है हाथों में लकीरें दे रखी है पैरों में दे रखी है लकीरें ये सजावट के लिए नहीं इन लकीरों में हमारा भाग्य है भगवान को माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है और भगवान के कीर्तन में नित्य करने से पैरों की लकीरें बदल जाती है इसलिए इन लकीरों में हमारा भाग्य है सन्यासी ने देखी माथे की लकीर सन्यासी जी ने कह दिया संसार झूठा कोई किसी का पुत्र नहीं कोई किसी की पुत्र नहीं कोई किसी की पत्नी नहीं कोई किसी के मात पिता नहीं कोई किसी के बंधु सका नहीं संसार झूठा है नाशवन शरीर है संतों का संग करना चाहिए भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए भगवान के भक्त बन जाना चाहिए घर का त्याग कर देना चाहिए मन में रहना चाहिए आत्मा शर्मा जी ने कहा महाराज ये सारी बातें हमें भी आती है हम भी जाति से ब्राह्मण है काम की बात बताओ कि हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं उस समय सन्यासी ने जी, जीने कहा एक नहीं सात जन्मों तक तुम्हारे यहां संतान का कोई योग नहीं है अब तो आत्मादेव शर्मा जी ने संत की जोर से पहले पकड़ लिया बोले देरे हो के नहीं बोले नहीं है भाग्य में बोले देरे हो के नहीं बोले नहीं है भाग्य में तो आत्माध शर्मा जी ने कह दिया ठीक है मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा संत ने कहा भैया आत्महत्या आप करो पाप मुझे क्यों लगे तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा हम तो इस जन्म के लिए रो रहे थे आपने तो सात जन्मों की फाइल को खोल दिया अब तो मैं मर भी सकून से नहीं सकता इसलिए लाओ मुझे संतान दो नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा आपके चरणों में संत ने कहा ठीक है रोना तो ना बंद कर ये ले फल का तेरी पत्नी को खिला देना गर्भवती हो जाएगी अब तो ये संत, संत के सामने उछल कूद करने लगा दौड़कर अपनी पत्नी से गया हाजी सुनती हो अब तो हमारा भाग्य भी जागृत हो गया है तू गर्भवती होगी ये साधु ने मुझे फल का प्रसाद दिया है इसे खा ले पत्नी के मन में कपट भरा पड़ा था पत्नी जी ने कह दिया ठीक है, है साधु का प्रसाद है स्नान आदि कर कर सुधोकर खाऊंगी इसने कह दिया हां खा लेना बोले हां खा लूंगी चले गए एक दिन धुंधली की सहेली आई अब धुंधली ने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी ना जाने मेरे पति देव फल कहां से लेकर आ गए इस फल को मैंने खा लिया अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री ना आ सकती ना जा सकती ना गा सकती ना न नाच सकती है और तो और कहीं अगर डाकू कहीं चोरी करेंगे डाकू आ जाए सब तो भाग जाएंगे मैं कहा भागूंगी अरे सुखदेव जैसा अगर कोई पेट में बच्चा आ गया बारह वर्षों तक पेट में रहेगा तो मेरा क्या होगा अगर बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा नंगड़ा पैदा हो तो पूरे जीवन मेरा उससे संभालने में चला जाएगा और तो और बना बच्चे जो मलमूत्र कर देते हैं उसकी दुर्गंध भी मुझे ठीक नहीं लगती इस तरह अपनी सहेली को अपना दुख बता दिया इस बात को भक्तों महीना हो गया उस फल को उसने खाया नहीं और फल मुरझाता नहीं था उसी गांव में धुंधली की छोटी बहनती मिलने आ गई एक दिन और इसने अपनी छोटी बहन से भी पूरी कथा सुना दी ना जाने तुम्हारे जीजा जी फल कहां से लेकर आ गए अगर मैं इस फल को खा लू गर्भवती हो जाऊं तो मेरा क्या होगा और मुझे चिंता ये सतारिये फल तो मैंने खाया ही नहीं गर्भवती तो हुई नहीं अरे तेरे जीजा जी को पता लग गया वो तो मुझे घर से निकाल देगा छोटी बहन ने कहा चिंता क्यों करती हो मेरे एक महीने का गर्भ है जैसे ही मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम्हारे दामाद तो वैसे ही लालची हैं और रही बात ये फल अपनी गाय को खिला दे किसी को पता नहीं लगेगा और यह भी पता लग जाएगा संत झूठे हैं कि सच्चे की के बच्चा गाय से हो जाएगा और तुम अपने पति के सामने पेट में कपड़ा भरकर नाटक करना आरंभ कर दो समय आने पर जब मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी मौका पाकर तुम अपने पति से कह देना कि मुझे तो दूध नहीं आता मेरी बहन के यहां पुत्र हुआ था मैं मर गया कहो तो उसे घर में लेकर आ जाऊं तो जब तू मुझे बुलवा लेगी तो मैं बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी इस तरह से धुंधली की छोटी बहन उसी कपट भरी बातें बताकर चली गई अब यहां पर एक बड़ी खास बात वो ये अगर ये अपने पति के सामने कपड़ा पेट में फंसाएंगे तो कैसे हो सकता है ये? तो यहां पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए जिस समय स्त्रियां गर्भवती होती थी तो सूत्र का भवन में चली जाती थी जैसे रामायण में अशोक भवन आता ना कई जी नाराज होकर शुभ भवन में चली गई दशरथ जी समझ गए हमसे नाराज। देखा जाए तो हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़ी ही मर्यादा है झगड़ने के भी अलग कमरे होते हैं। सूत्र का भवन में भी स्त्री अलग रहती थी जब गर्भवती हो जाती थी पति से दूर रहती थी ताकि संतान धार्मिक पैदा हो इस तरह से जब आत्मादेव शर्मा जी उन्हें मिलने आते थे तो पेट में कपड़ा होता था वो देखते थे हाँ भाई पर असर कर रहा उस बच्चे को अपनी छोटी बहन के यहां पुत्र का जन्म हुआ उसने अपने पति देव के द्वारा उस बच्चे को अपनी बड़ी बहन धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया और जब बच्चा धुंधली को मिला धुंधली ने अपने जमाई को धन आदि देकर कहा किसी से कहना मत उसे विदा कर दिया और धुंधली ने एक दासी से कहा जाओ महाराज जी से जाकर कह दो आपके आप यहां पुत्र का जन्म हो गया इस तरह से आत्मदेव शर्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए खूब दान पुण आदि किया बारवा दिन हुआ बच्चे का नामकरण किया जा रहा था धुंधली ने कहा नौ से दस महीना मैंने पेट में रखा नाम आप रखोगे ऐसा नहीं होगा आत्मादेव शर्मा जी ने कहता तुम तुम्हें बता दो क्या होगा बोले मैं इसका नाम रखूंगा बोले रख लो तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी तो धुंधली कहते हैं धूल को और धुंधकारी कहते हैं सदैव कष्ट देने वाला हमारे धर्म धर्मशास्त्रों में वर्णन है जिससे कि गरुड़ प्राण के अंदर भी बारहवें दिन ब्राह्मण का सूतक खत्म हो जाता है तेरहवे दिन क्षत्रिय का सूतक खत्म हो जाता है पंद्रहवें दिन वैश्य का सूतक खत्म हो जाता है और तीसवें दिन शूद्र का सूतक खत्म हो जाता है तो बारहवें दिन बच्चे का नामकरण क्युं हुआ क्यों हुआ क्योंकि ब्राह्मण थे अब जिस गाय को फल खिलाया तीन महीने में गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया बच्चा था तो पूरा मनुष्य की भांति पर कान के भांति इसलिए बच्चे का नाम गौकर्ण जी रखा गया जिसे के रावण के भैया थे जिनका नाम था कुंभकर्ण कुंभ मतलब मटका कर्ण मतलब कान मटके से कान वाला इसी तरह इनका नाम हुआ गौकरण जी महाराज अब तो सब जगह यही कानापूसी हो रही है जय हो आत्मा शर्मा जी का भाग्य संतान नहीं तो नहीं थी अब संतान हुई तो पत्नी ने भी छोरा दे दिया और गऊ ने भी छोरा दे दिया अब तो दूर दूर से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं समय आने पर जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल में भेजा गया गोकर्ण महाराज जी तो विद्वान पंडित बने पर धुंधकारी बना चोर एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कहा धन दो अब इतना धन लेता था, था इतना खर्चा करता था अब तो पिता जी ने कहा मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसने पिताजी को पीटा पिता और जितने बर्तन ठीक रहे थे घर के वो ले जाकर भेज दिया अब तो आत्मादेव शर्मा जी परेशान हो गए रोने धोने लगे और पुनः आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं पहले आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे बोले संतान नहीं थी। अब आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं बोले नालायक बच्चा पैदा हो गया इसलिए हमारे संत कहते हैं जननी भक्त जन जो नहीं तो बांझ रह रेजो हे बच्चे को जन्म देने वाली औरत अपने पेट से अगर जन्म देना ही है तो भक्त को जन्म देना नहीं तो पूरी जिंदगी बांझ रहना, इस तरह से जब आत्मदेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे उस समय गौकुल महाराज जी ने कहा पिता श्री आत्महत्या करने से अच्छा है कि आत्मा राम भजेतम भगवान का भजन करो भगवान के भक्तों का संग करो और भगवान की कथाओं को श्रवण कर इसमें कल्याण होगा सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर पिताजी को मन में भेज दिया आत्मा शर्मा जी ने संतों का संग किया आत्मा शर्मा जी संतों का संग कर कर भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे समय आने पर आत्मा शर्मा जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और यहां घर में धुंधकारी धुंधली और गौकरण महाराज जी है एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा बता पिताजी ने जो धरती में जमीन में धन का गला गाड़ा था कहा है बोले बेटा नहीं है तो इसने अपनी मां को पीटना आरम्भ कर दिया अब तो गला दबा दिया ऐसा गला पकड़ लिया महाराज धुंधली ने सोचा ये तो मुझे ऐसी मार देगा इस दूसरे से अपना पीने छुड़ाना चाहिए धुंधली ने कहा बेटा अभी रात्रि हो रही है सवेरा होने दे बताऊं कि धन का गड़ा कहा जमीन में है तो धुंधकारी ने कह दिया बता देना तो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा धुंधली सारी रात करवट बदल रही है चिंता कर रही है क्योंकि धन का तो कोई गला था ही नहीं तो धुंधली को जब चिंता में नींद नहीं आ रही थी अच्छा चिंता में भी नींद नहीं आती और चिंतन में भी नींद नहीं आती चिंतन में यदि नींद नहीं आए तो कोई शरीर को कष्ट होने वाला नहीं अगर चिंता में नींद नहीं आ रही है तो आप चिता पर जाने वाले हो सारी रात इसे चिंता हो रही थी रात्रि में एक कुए में जाकर इसने आत्महत्या कर ली सवेरे जब गौक जी को पता लगा तो अपनी मां का अंतिम संस्कार आदि किया एक दिन की बात है कि गौकुर्ण महाराज जी ने कहा भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यात्रा पर चला जाऊं धुंधकारी ने कहा चला जाओ तो गौकुर्ण महाराज जी नमन कर चले गए तीर्थ यात्रा पर यहां धुंधकारी क्योंकि घर खाली हो गया है और खाली मकान में ही कब्जा होता है भूत प्रेत भी खाली मकान पर कब्जा करते और भगवान भी खाली मकान पर ही कब्जा करते हैं खाली मकान हो गया अकेला था घर में पांच वेश्याओं को लेकर आ गया हमारे आचार्य कहते हैं ये वेश्या नहीं पांच विषय हैं, रूप रस गंध संप्रश और शब्द ये पांच विषय हैं, जो के वेश्या हैं। आंखें रूप मानती हैं, जीपा रस मानती है नासिका सुगंध मांगती है कान शब्द मांगती है और त्वजा संप्रश मांगती है ये पांच विषय है जो के पांच वैश्य जिसे कहा गया है इसलिए हमारे परम पूज्य परदादा गुरु सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं इन पांच विषेले सांपों के दांतों को तोड़ दो बोले इससे क्या होगा बोले अरे सर्प का जहर दांत के अंदर होता है जब तुम इन सर्पों के दांतों को तोड़ दोगे सर्प डसना नहीं छोड़ते डसेंगे और जख्म हो जाएगा जहर नहीं होगा तो कैसे इनके दांत तोड़ें? बोले भगवान के भक्तों का संग करो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो भागवत गीता इन्हें इन, इन ग्रंथों को श्रवण करो तब जाकर इन सर्फों के दांत टूटेंगे इस तरह से धुंधकारी पांच वेश्याओं को लेकर आ गया धुंधकारी चोरी करता था और सारा धन भक्तों वेश को लाकर देता था एक दिन राजा के यहां बहुत बड़ी चोरी करी वेश्याम को धन दे दिया वेश्याम ने सोचा अगर ये बात राजा को पता लगी राजा इस मूर्ख को तो दंड देगा पर हमें भी दंड देगा तो तो क्यों ना इसे मार देना चाहिए? तड़पा तो तड़पा कर वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया जलते हुए अंगारा इसके मुंह में डाल दिए ताकि आवाज निकाले और खड्डा खोद कर इसे दफन कर दिया दो चार दिन में जब धुंधकारी नजर नहीं आ रहा था तो अगल बगलों ने पूछ लिया है धुंधकारी बोले वही पार करने के लिए कहीं दूर गए प्यारे भक्तों ये वेश्याएं किसी की नहीं होती है श्री सूर्य महाराज जी भी कहते हैं हे ऋषिवरों सबको वेश्याओं से दूर रहना चाहिए ये वेश्याएं पहले मीठी मीठी बातों में पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है धन को छीनती है और धन के बाद बचा क्या प्राण प्राण भी ले लेती है इसलिए दूर रहना है। प्रान, प्रान ले है। इसलिए दूर रहना रहना चाहिए चाहिए धन धन लेती है है और के बाद बचा क्या प्राण प्राण भी ले इसलिए धुंधकारी को वे ने मारा धुंधकारी प्रेत बन गया इसकी आत्मा भटकने लगी जब गांव वालों को पता लगा तो जंगल की आग आग की तरह यह बात फैल गई और गौकर्ण महाराज जी के कानों में तीर्थधाम पर चली गई गौकर्ण महाराज जी जिस तीर्थ धाम पर जाते थे अपने भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध करते थे तर्पण करते थे यहां तक गया जी में भी श्राद्ध किया एक दिन रात के अंधेरे में सबसे छुपते छुपाते श्री गौकर्ण महाराज जी जब अपने घर आए में सो रहे थे उस समय रात्रि में कोई घदा बनकर कोई कुत्ता बनकर कोई बिल्ली बनकर कोई बच्चा बनकर कोई स्त्री बनकर कोई पुरुष अलग अलग रूपों में उसे कोई ना कोई नजर आ गया जी ने पूछ लिया, आप कौन हैं पर प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं थी तो गौकर्ण महाराज जी ने हाथ में जल लेकर जैसे ही उस पर पानी छटका तब उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई ए मेरे भाई गौकर्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं मुझे वेश्याओं ने मारा और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया अरे मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए महाराज जी ने कहा तुम प्रेत कैसे बन गए अरे जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी आत्मा भटक रही है तो मैंने तो गया जी आदि में तुम्हारा श्राध किया तुम्हारा पिंडदान तुम्हारा तर्पण में करता था जिस तिरधाम पर जाता तो तुम प्रेत जोनि से मुक्त नहीं हुए धुंधकारी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं इन सब साधनों से मैं मुक्त होने वाला नहीं कुछ करो मेरे भाई तो गौकर महाराज जी ने कहा ठीक है तुम रात्रि निकालो अब यहां पर देखें हमें शिक्षा मिलती है क्योंकि यहां इस धुंधकारी प्रेत ने गौकुमाराजी से कहा था कि मुझे भूख लगती है मुझे प्यास लगती है मुझे सर्दी लगती है मुझे गर्मी लगती है प्रेतों को यह सब कुछ होता है ऐसा भी वर्धन बताया गया है जब कोई बेमौत मरता है तो बुरे प्रेत उसे अपने पास ले लेते हैं और नारायण से क्या होता है नारायण से उसे बुरे प्रेतों से हटाकर अच्छे प्रेतों में डाल दिया जाता है श्री अब बताते थे, थे नारायण बलि के विषय में कई टीकाओं में उन्होंने कहा अगर नारायण से ही सब मुक्त होने लग जाए तो हो गया कल्याण अरे मुक्त तो भगवान का भजन करने से होगा मुक्त तो भगवान का जब करने से हो मुक्त तो भगवान का भक्त बनने से होंगे अब ये तो यही बात होगी खूब पाप करो पीछे कह दो पूर्वजों को घर वालों को कह देना नारायण बलि करा देना हो जाएगा हमारा उदाहरण वो तो ऐसा नहीं है अपना प्रलोक खुद ही बनाना चाहिए इसलिए भगवान कहीं नहीं कहते मैं धन देता हूँ दौलत देता हूं नाम देता हूं कहीं नहीं कहते भगवान भगवान ने जब भी ग्रंथों में कहा है गीता में भी कहा है मैं केवल भक्ति देता हूं केवल मुझे भक्ति प्रसन्न है बस और कुछ नहीं और भक्तों ने भी आप पूरा भागवत उठाकर देख ले भक्तों ने केवल भगवान को नमस्कार किया प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं आपको नमस्कार करते हैं आपको नमस्कार करते हैं और जब भगवान ने आकर कहा भक्तों से क्या चाहिए पर भक्तों ने नहीं मांगा भगवान ने ही अपनी मर्जी से दे दिया भक्तों को तो भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए अपना परलोक बनाना चाहिए बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए मास मदिरा, पराई स्त्री संग, जुआ इससे दूर रहना चाहिए गौकंद महाराज जी ने सवेरे विद्वान पंडितों से कहा मैंने अपने बड़े भाई का गया जी आदि में श्राद्ध किया तर्पण किया पर मेरा भाई प्रेत ज्वनी से मुक्त नहीं हुआ इसका उपाय आप बताइए विद्वान पंडितों ने कहा गौकर्ण जी जब आपने इतना कुछ कर लिया ये प्रेत से मुक्त नहीं हुआ तो इसका उपाय हमारे पास नहीं। आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए गौक ने सूर्यदेव की आराधना की सूर्यदेव प्रसन्न हो गए उस समय जब गौकर्ण जी ने प्रार्थना करी सूर्यदेव ने कहा हे गौक जी चिंता ना करो तुम्हारी भाई की मुक्ति का उपाय है सप्ताह सात दिन में श्रीमद् भागवत कथा से ही तुम्हारा भाई प्रेत यूनि से मुक्त होगा इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए गौकल महाराज जी ने अपने परिवार जनों से कहा सब लोग सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं अब ये प्रेत भी आया प्रेत हवा के आकार के होते हैं वायु रूप होते हैं अब इस धुंधकारी को बैठने की कहीं जगह ही नहीं मिली वहां सात गिठान वाला बांस था ये उसमें प्रवेश कर गया पहले दिन की कथा सवेरे अरम हुई और संध्या में जब विश्राम हुई तो उस समय बांस की एक गिठान फटी उसमें देवता का सर कुंडलधारी सुंदर मुख नजर आया इस तरह सात दिन में एक एक करकर बांस की सातों कीटाणें फट गई उससे सुंदर देवता प्रकट हुआ और वे देवता गौकर्ण महाराज के चरणों में नमन करता है गौकर्ण जी ने कहा अरे देवता होकर मेरे चरणों में क्यों नमन करते हो क्यों मुझे पाप में डालना चाहते हो चाहते हो उस समझ देवता ने कहा मैं कोई देवता नहीं मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोत तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रधान धन्यम भागवत की बातचीत जिसने सात दिन में मुझे प्रेत दुनि से मुक्त कर दिया लेकिन हुआ तो मेरे भाई तुम्हारी ही कृपा से तो नमन करते हुए विमान पे बैठकर भगवान के धाम को चला गया जितने वहां पर श्रोतागण कथा सुनने वाले विराजमानते सबने कहा ए धुंधकारी महाराज तो चले गए परम धाम हमारा क्या होगा हम भी तो सात दिन कथा सुन रहे थे तो गौकर्ण जी विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? गौकुर्ण जी ने कहा कि आपने कथा को भाव से नहीं सुना होगा श्रद्धा से नहीं सुना होगा प्रेम से नहीं सुना होगा इसलिए विमान आप लोगों के लिए नहीं आया सब शर्मिंद हो गए सबने कहा गौकर्ण जी पुनः इस कथा को आरंभ करो। तो इस कथा को भक्तों पुनः आरंभ किया गया श्रावण मास में ज्ञान यज्ञ में सबको आनंद आया क्योंकि सब भावकों के इस कथा को श्रम कथा का अंतिम दिन भगवान कृष्ण आए अर्जुन आए प्रहलाद आए शिव जी आए शुभदेव गो स्वामी की कथा में भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं देवराज इंद्र मुद्रंग बजा रहे हैं, अर्जुन सुंदर राग उच्चारण कर रहे हैं महाकीर्तन हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गौक जी का हाथ पकड़ा और अपने संग विमान पर बैठा दिया और जितने वहां पर श्रोता वे सब भगवान के पार्षदों के संग शरीर सहित विमानों पर बैठकर सब परम धाम को चले गए सबको परम गति की प्राप्ति हो गई देव ऋषि नारद जी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार करके पूछा भगवान सप्ताह विधि क्या है कैसे बताई गई सप्ताह विधि तो आइए सप्ताह विधि को जानते हैं सबसे सब पहले जो अच्छे महीने बताए गए जैसे कि भादव मास कार्तिक मास पुरुषोत्तम मास ये शुभ बताएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत को कभी भी श्रवण कर सकते हो श्रीमद् भागवत का ताल्लुक अंधेरे उजाले से नहीं है साल के बारह महीनों में नित्य आप भागवत को श्रवण कीजिए लिखा है ना नित्यम भागवतम नित्यम भागवत को श्रवण करना फिर ब्राह्मण सालिग्राम का पूजन करें और जो भगवान श्री विष्णु के हजारों नाम महाभारत में बताए गए उनका उच्चारण करना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नाम उच्चारण करना चाहिए महाराज ठाकुर जी पर तुलसी पत्र या तुलसी दल चढ़ाना चाहिए सालिग्राम जी पर और व्यास जी को चटपट कर कर कथा नहीं कहनी चाहिए जो व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं व्यास उन्हें कथा को बड़े सरलता से कहना चाहिए ताकि सबको कथा समझ में आए नहीं तो व्यास जी को भी दोष लगता है तो ये बात भी बड़ी ध्यान देने वाली है सात दिन में दाल शहद बासीन बैंगन मसूर लसन मूली ना खाएं और ज्यादा भोजन ना करें क्योंकि ज्यादा भोजन करके कथा में बैठोगे तो नींद आएगी ज्यादा जलपान करोगे तो मलमूत्र की आशा शंका होगी आपको तो नहीं करना चाहिए अब यहां पर जो बड़ी सुंदर बात बताई गई है कोई तो स्त्री रजस्वला हो जाए तो वे भी कथा को श्रवण कर सकती पीछे बैठकर उसके लिए कोई पाबंद नहीं है अगर कोई स्त्री बांझ हो वे भी कथा को श्रवण करें, जिसे एक मरतबा संतान दोबारा ना हो वे भी कथा को श्रवण करजिए जिसकी संतानें गिर जाती हो वे भी इस कथा को श्रवण करें और कथा में कोई प्रतिबंध नहीं है ब्राह्मण वेद शुद्र क्षत्रिय चारों वर्ण के लोग इस कथा को सुन सकते हैं और कह सकते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है इस प्रकार से बड़ा सुंदर यह है श्रीमद भागवत महात्म्य की कथा छे अध्यायों में है के द्वारा ये। आप सब भक्तों ने कथा को श्रवण करी श्री सूर्य जी महाराज जी कहते कि जो कथा हमने आपको कही ये कथा पितरों को अति प्रिय है इसलिए सात पक्ष में अमावस्थ तिथि में जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त ये भागवत महात्म्य की कथा कहते हैं उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं इसी प्रकार से जो है इस ज्ञान यज्ञ को अब यहाँ पर विराम देते हैं कथा कहने में दास से कुछ अपराध हो गया हो तो अपने सेवक को क्षमा करना भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना ही तो कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए अपने जीवन को सफल बनाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम